और जैसे कि आप सभी जानते हैं समय की मांग इस कार्यक्रम में हम लोग पर्यावरण से जुड़ी हुई बातें करते हैं और ख़ास एक्सपर्ट से आपकी बातें कराते हैं तो आज के इस समय की मांग कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ मुंबई यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक बाबा साहेब सदाशिव भिडवे सर है जिनसे हम बात करेंगे और काफ़ी समय से भूगोल के वो प्राध्यापक रहे हैं और एक अच्छा इतिहास और भूगोल का बहुत अच्छा जानकार है और साथ ही साथ पर्यावरण के बारे में उनके पास काफ़ी अच्छा जानकारी है जो आज हम सभी को सुनने का एक सुअवसर मिलेगा तो आप सभी की तरफ से समय की मांग इस कार्यक्रम में बाबा सैफ सदाशिव बिड़वे सर को बहुत बहुत स्वागत है सर जी आपका थैंक यू सर जी सर बहुत बहुत स्वागत है आपका बाबा साहब जी और मैं चाहूंगा कि मेरी और आपकी पहली मुलाकात है और हमारे रेडियो लिसनर जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो भी आपसे पहली बार आपकी आवाज से रूबरू हो रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि विस्तार से आप अपने बारे में बताइए मेरा नाम है बाबा साहेब सदाश्री पेड़ मेरा गाँव है मराठवाड़ा में लातूर डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा गाँव है वहाँ मेरी पढ़ाई हो चुकी है और बचपन तो बहुत ही हालांकि में गया हम 6 किलोमीटर पैदल हाईस्कूल जाते थे 6 किलोमीटर पैदल गांव आते थे और ऐसे सिचुएशन में मेरी पढ़ाई महात्मा बसवेश्वर महाविद्यालय लातूर ग्रेजुएशन बीए तक हो चुकी है और उसके बाद एमए ज्योग्राफी में मैंने पूना विश्वविद्यालय से किया है और पिछले 32 साल से मुंबई यूनिवर्सिटी में जो हमारा आर के कॉलेज है वहाँ मैं भूगोल का अध्यापन करता हूँ और एक अच्छा एक्सपीरियंस लाइफ में मिला है और जब मुझे ये बुलाया गया कि आपको पर्यावरण के बारे में बताना है तो मुझे खुशी हो कि आज ये समय की मांग है क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है और उसके ऊपर हम सबने काम करना चाहिए और मैं खुद डेली पर्यावरण के लिए काम करता हूँ जब मैं घूमने के लिए चला जाता हूँ तो रास्ते पर जो भी गोबर पड़ा है जानवरों का वो उठा के मेरा जो बगीचा है मेरे पास बहुत सारे पौधे हैं, तो उनके लिए वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में खाद नेचुरल उनके लिए डालता हूँ तो मैं आपको आ, रेडियो के माध्यम से सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस लाइन समझा कि भाई पर्यटक ऊपर आपको बोलना है सर ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपका एक्सपीरियंस हम रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोगों तक पहुंचा सकें और बहुत बहुत स्वागत है बहुत ही अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर आपकी भावनाओं को सुनकर और मैं चाहूँगा कि जैसे पर्यावरण के बारे में आप पढ़ाते भी हैं और पर्यावरण के प्रति आप सजाग भी है लोगों को भी जागरूक करते रहते हैं तो पर्यावरण का जो अभ्यास है या जो पढ़ाई है वो आपने किस तरह से किया है उसके बारे में बताइए आ, मेरा आ, जो विषय है भूगोल है और भूगोल में पर्यावरण उसका एक अंग है जी आ, जब मैं आ, जो वाणिज्य शाखा में पहला साल होता है वहाँ हमारा व्यापारी भूगोल था यानी कमर्शियल ज्योग्राफी वो मैंने 10 साल तक पढ़ाया और बाद में आ, समय की मांग के द्वारा हमारे विश्वविद्यालय ने व्यापारी भूगोल का जो नामांतर किया दूसरा सब्जेक्ट निकला और उसको हमने दिया पर्यावरण अभ्यास अभी पर्यावरण अभ्यास जो है जगर, जगर, अगर हम देखेंगे तो तो आप जो केजी का का होता है किंग, का, तो वहां से लेकर पोस्ट तो यानी जब बच्चा एमए, एमपी, एमएससी करता है तो वहां तक आप जाइए वहाँ पर्यावरण का विषय रखा है यानी छोटे बच्चे से लेकर बालवाड़ी से लेकर पूरे पी तक ये विषय रखा है किसका कारण है कि आज देश भर में लोग उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं इसका है कि, कि कारण यह कुछ प्रॉब्लम हो, हो चुका है। हमारा जो पर्यावरण है उसका हो चुका है बारिश नहीं है आज मुंबई में बैठा हूँ आज करीब बाईस तारीख है बाईस तारीख तक एक भी बारिश नहीं हो चुकी है जहां मुंबई में तीन सौ सेंटीमीटर बारिश होती है तो ये जो हालांकि है ये जो सिचुएशन है जो हमने पैदा किया तो मेरा विषय ही भूगोल है भूगोल में ये पर्यावरण हम अभ्यास करते हैं बच्चों को पढ़ाते हैं बच्चों से प्रैक्टिकल भी करवा के लेते हैं और बच्चों को मोटिवेट करते कि आप पर्यावरण के लिए कुछ ना कुछ देना चाहिए जैसे बहुत सारे बच्चे व्हीकल पे आते हैं उनको बोलते हैं कि आप ये व्हीकल नहीं लाना है कल से क्योंकि आप व्हीकल लाओगे उतना प्रदूषण बढ़ जाएगा अगर दो बच्चे डेली कॉलेज में अगर बाइक लेके आएंगे तो उतना प्रदूषण बढ़ जाएगा तो इसी तरह से बच्चों को हम गार्बेज का अच्छी तरह से निपटारा करना चाहिए व्हीकल कम यूज करना चाहिए ऊर्जा बचत करनी चाहिए तो पर्यावरण के लिए जो भी हमें लगता है कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं हर साल बाबा साहेब जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपने इसकी पढ़ाई किया और फिर कमर्शियल आपने इसको पढ़ाने की भी आपने पढ़ाया भी और इसमें साथ में बच्चों के साथ आप अवेयरनेस की बातें आपने की आखिरी में तो मैं चाहूंगा कि पर्यावरण की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो पर्यावरण की जो परिभाषा है उसको जरा डिटेल में अपने शब्दों में आप अगर बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा बेहतर रहेगा पर्यावरण ये जो हमारा पृथ्वी का एक अंग है पृथ्वी के अर्द जितने भी वायु है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है बाष्प है, है ये सबसे मिला हुआ जो सिचुएशन है परिस्थिति है आजू बाजू की इट इज इट इज कॉल्ड इन्वायरमेंट इसको हम कहेंगे पर्यावरण अभी मैं बैठा हूँ मेरे ऊपर क्लाउड है बाजू में बारिश है पेड़ है गाय है भैंस है ये सब पानी है मट्टी इसका जो कंपोजिट है इसका जो सबका जो मिलाव है तो ये परिस्थिति को हम कहते हैं पर्यावरण तो पर्यावरण में हम सब हैं इसके बारे में हमको सोचना इसलिए चाहिए कि हमारा निजी लाइफ हम सब सुबह उठते हैं पेश करते हैं टेस्ट लेते हैं चाय लेते हैं खाना लेते हैं ट्रेन पकड़ते हैं या व्हीकल यूज करते हैं दोपहर में लंच लेते हैं जो भी चीजें सुबह से लेकर शाम तक हमारी जो भी चीजें हैं पर्यावरण के ऊपर ही निर्भरित है और आजकल पर्यावरण में रास हो चुका है और इसलिए हमको तो उसके बारे में बहुत सारी चीजें सोचनी चाहिए तो ये जो व्याख्या है पर्यावरण की एनवायरमेंट यानी जो नजदीक सिचुएशन है आजू बाजू के जो परिस्थिति है उसे हम पर्यावरण कहते हैं जी सर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से पर्यावरण का जो एनवायरमेंट है जो हमारे आस पास की वस्तु स्थिति है और जिन चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं उससे फील कर सकते हैं उसको पर्यावरण आपने परिभाषा के रूप में बताए हैं और आशा करता हूं हमारी सभी लिसनर्स भी बहुत ही अच्छा फील कर रहे होंगे कि किसी एक अनुभवी व्यक्ति से इन सारी चीज़ों को जब सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मानस पटल पर उसका असर होता है तो मैं एक और बात पूछना चाहूँगा आज जैसे कि पूरे संसार में सभी लोग जो है पर्यावरण के प्रति सजाग हो रहे हैं उसके बारे में बातें कर रहे हैं लेकिन इसकी वजह क्या है क्यों ऐसा हम लोग कर रहे हैं और ये पर्यावरण संकट आया ही क्यों तो इसका कारण है कि जो मानव है इस धरती पर रह रहा है तो वही मानव उसके लिए कारण है अभी आप देखिए कि पिछले 200 साल में जो आबादी थी जो संख्या थी उसमें कितने गुना बढ़ोतरी हो चुके हैं और जैसा ही आदमी का जन्म होता है तो जब जन्म पैदा होता है तो उसको गर्म पानी करने के लिए लड्डे हम जलाते हैं उसके बाद जैसे जैसा वो बड़ा होता जाएगा उसको खाना चाहिए दाल चाहिए चावल चाहिए गेहूं चाहिए सब्जियां चाहिए ऐसा बड़ा होता जाएगा उसको बहुत सारी चीजें हमें देनी है और हम कहाँ से देते हैं पर्यावरण से देते हैं लकड़ी तोड़ते हैं फर्नीचर बनाते हैं पेपर चाहिए नोटबुक चाहिए उसको लिखने के लिए वो कहाँ से बनाते हैं पेड़ काट के बनाते हैं अगर उसको गाड़ी चाहिए तो उसको पेट्रोल डीजल चाहिए ये सब चीजों का असर ये हो चुका है कि इतनी डिमांड बढ़ चुकी है इतनी डिमांड बढ़ चुकी है कि सिक्स बिलियन जितनी भी पॉपुलेशन है हर एक को सब खाना चाहिए सब चीज और इसकी वजह से हमारा जो पर्यावरण है उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर आ चुका है इतना दबाव आ चुका है कि उसमें बहुत सारी गलतियां हम करें जैसे अगर आदमी ज्यादा काम करता है समझो आठ आद घंटा आदमी का, काम करता है फिजिकल लेकिन चौदह बीस घंटा आदमी काम करेगा तो क्या हो जाएगा उसकी जो सिस्टम है मानसिक और शारीरिक उसके अंदर निगेटिव बदलाव आ जाएगा वो बीमार पड़ जाएगा बुखार आ जाएगा ये सेम थिंग है जो हमारा पर्यावरण है कहीं हम पत्थर निकाल रहे हैं खोद कर कहीं हम पेड़ काट रहे हैं कहीं हम माइनिंग का उद्योग कर रहे हैं आज देखिए भर में बिलियंस मिलियंस ऑफ आज वाहन है रोड के ऊपर हर वेहीकल वाहन क्या कर रहा है पेट्रोल डीजल जला रहे उस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है हम पेड़ काट रहे हैं अभी पेड़ आपको सभी को पता कि डिज आर अवर फ्रेंड्स हमें मराठी में मैं कहूंगा की वृक्षावली हमारे यानी दिस आर द फ्रेंड्स ऑफ अवर मैन लेकिन अगर हम पेड़ काटेंगे तो क्या हो जाएगा बहुत बड़ा नुकसान है ब्रह्मपुत्रा नदी, नदी के इसमें बैठी है और उसकी वजह से उसकी जो पानी धारण करने की क्षमता कम हो गई और बाकी हर साल वहां बाढ़ आती है तो पेड़ काटने की वजह से मट्टी बह जाएगी पेड़ काटने काटने की वजह से पानी पंछी है उनका जो आसरा से सब जमीन की धूप हो रहे तो तो मानव की आबादी बढ़ गई उसकी वजह से बहुत सारी डिमांड हो चुके हैं हर चीजों के लिए सुबह से लेकर शाम तक आजकल आपको मोलवा की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो हमारा रहने का जो नजरिया वो बदली हो चुका है और उसकी वजह अभी साबुन लीजिए हजारों टाइप के साबुन है पेस्ट लीजिए हजारों टाइप के पेस्ट पेस्ट है कपड़ा देखें तो इसकी वजह से ये सब से आ जाएगा हमारे पर्यावरण की वजह से मिनरल्स है खनिज है हम ले रहे पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं मट्टी का इस्तेमाल का हम काम कर रहे हैं प्राणी मारकर उसका इस्तेमाल तो उसकी वजह से ऑल दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द इनवायरमेंट अगर देखिए आप एक छोटी चीटी है तो चीटी भी एक हमारे पर्यावरण का हिस्सा है एक कौवा है वो भी हमारे पर्यावरण का हिस्सा है एक गाय भैंस है है। ये सब चीजें जो है एक पर्यावरण का हिस्सा है आपको एग्जांपल बताऊंगा कि एनवायरमेंट like एक ऐसा है इट इज जस्ट लाइक ए मशीन एक इंजन हम कहते हैं ना जस्ट लाइक ए इंजन पर्यावरण इंजिन है अगर इंजिन का एक निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा इंजिन नहीं चलेगा तो सिमिलरली है कि पर्यावरण अगर एक हम प्राणी मारने के तो एक ऊर्जा अगर हम निकाल देंगे तो, तो पर्यावरण तो तो पर्यावर भी चलने वाला नहीं है तो मेरी राय है कि इतनी पॉपुलेशन बढ़ चुके हैं हमारी इतनी डिमांड बढ़ चुकी है कि ये सब डिमांड कौन पूरा करता है पर्यावरण पूरा करता है पेड़ काट के खनिज पृथ्वी से लेकर या जानवरों को मारकर ये सब चीजें स्वयं से लेकर लेकिन इसकी वजह से इतना प्रेशर आ चुका है और प्रेशर की वजह से दबाव की वजह से आज आप देखिए कि ग्लोबल वार्मिंग है हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ चुका है नॉर्थ पोल साउथ पोल में जो भी वहां आयुष है जो बर्फ है पिघल रहा है उष्णता बढ़ चुकी है उसके उसके बाद यानी यानी जो जो जो है है है उसका हो हो चुका चुका ये ये सब चीज़ के है। और जो में आज हो चुका है, उसके लिए जिम्मेदार केवल जी बाबा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारी सभी लिसनर्स को भी बहुत ही अच्छा फील हो रहा होगा कि पर्यावरण किस तरह से आज संकट में है और उसको उसका कारण भी स्वयं मानव ही है मानो को ही फिर से अपनी आदतों में शायद बदलाव करना होगा और किस तरह से हम इसको सुलझा सकते हैं उसके बारे में आगे बात करेंगे लेकिन अभी लेते एक एक छोटा सा ब्रेक सुनते ही खूबसूरत गीत आप सुन रहे हैं रीडमोट बन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मस्कते रहो मुझसे कि तुझ रहा तो रहेगा ना पानी से हास सो की तुझ मेरवानी मै ना रहा तू तो रहेगा कान पानी छाया तू तो समझ ही ना पाया था मैं हरा फिर भी काटा गया तुझको नजर भी ना आया मैंने दिया तुमको फल फूल छाया तू तो समझ ही न पाया हमें हरा फिर भी काटा गया तुझको नजर भी न आया निर्मोया है तू बेशम है होता नश है ना काटो मुझे बड़ा दुखता है दुनिया जहा जा में सब का भला हर हाथ से एक पौधा नया लग जाए फिर और क्या मुझको बचा लेरी दुनिया जहा जा सबका भला हर हाथ से एक पौधा नया लग जाए फिर और क्या मेरे तो लिए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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में बाबा साहब सदाशिव बेडवेसर है जो मुंबई यूनिवर्सिटी के भूगोल के प्राध्यापक है और उनसे बातें हो रही हैं पर्यावरण के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें उन्होंने हमारे साथ की हैं आगे हम लोग जैसे कि आज जो संकट है विश्वभर में पर्यावरण को लेकर बातचीत हो रही है एक अच्छा न्यूज है कि अवेयरनेस तो फैला हुआ है लेकिन बात आती है कि सिर्फ सिर्फ अवेयरनेस या जागृति से नहीं लेकिन हमें क्या करने से किस तरह से पर्यावरण को फिर से हम समृद्ध बना सकते हैं वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पे हम लोगों को बात करना है तो सर आपने जैसे कि कारण तो बताया है लेकिन इसका निवारण क्या है इसका क्या है इसका क्या क्या काम कर सकते हैं इसके बारे में बताइए इसके ऊपर हम बहुत सारा काम कर सकते हैं और हमें करना चाहिए मेरा जन्म हुआ है मराठवाड़ा में डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गाँव है जब मैं छोटा था तो हम हर साल जब समर की छुट्टी होती थी तो समर के छुट्टी में हम हमारे छोटी सी नदी में हम तैर सकते थे कितना पानी था उसके बाद जब हम गांव घर से खेती में जाते थे तो पूरे खेती तक पूरे पेड़ थे और छाव के अंदर से हम खेती तक जाते थे तो आज जब मैं गांव में जाता हूँ तो वो उतने पेड़ नहीं है जो सौ थे उसमें से नब्बे लोगों ने काट लिए हैं और अभी खाली दस पेड़ बचे है नदी में जो सैंड है जिससे हम बालू कहते हैं तो लोगों ने सब निकाल ली है अगर ऐसा होगा तो पर्यावरण के हम कहते हैं कि हमारे पैर के ऊपर हम खुद पत्थर मार के ले रहे तो मेरा सुझाव है कि हर एक ने हर दिन कोई भी हो कोई गवर्नमेंट का अधिकारी हो या कोई किसान हो या कोई शिक्षक हो या कोई व्यापारी हो हर एक ने एक घंटा हर दिन अगर पर्यावरण को देना चाहिए अभी मैं देखो मैं जब सुबह घूमने के लिए जाता हूँ तो कम से कम जो जानवर का गोबर उठा के पर्यावरण के लिए तो पर्यावरण में कुछ बदलाव आ चुका है जैसे मैंने कहा कि महाराष्ट्र में सात जून को मृग नक्षत्र निकालता यानी दैट इज अ रेगुलर डिंग यानी सात जून को महाराष्ट्र में हर साल बारिश आती है तो पिछले पंद्रह बीस साल का में अगर मैं हवामान का अगर को तो स्टैटिस्टिकल तो निकाल के देखूंगा तो कभी भी सात जून को बारिश नहीं आई है अभी मैं देखता हूं कि यह साल भी अब 21 जून 22 जून हो चुका है फिर भी यहां बारिश नहीं है तो इसका कारण ही यही है कि बहुत सारा बदलाव इन्वायरमेंट में आ चुका है तो इसलिए हमारे 125 सौ कोटी आबादी है एक कोटी आबादी हम भारत के सुपुत्र है हम भारत के नागरिक है हमारे देश में जो बड़ा प्रॉब्लम है अभी आपको मालूम है पर्यावरण का अगर ये निपटाना है ठीक है अगर देश के प्रति कुछ देना है तो हर आदमी ने एक से एक 125 करोड़ लोग हैं 125 करोड़ लोगों ने एक घंटा देना चाहिए 125 करोड़ लोगों ने अपने जन्मदिन के ऊपर अगर एक भी पेड़ लगा दिया समझो तो पांच दस साल में इतने पेड़ उग जाएंगे आपको बताता हूँ कि पर्यावरण के लिए पर्यावरण अच्छा होने के लिए बारिश समय पर आने के लिए हवा शुद्ध रहने के लिए ये सब चीजों थर्टी थ्री थ्री परसेंट जो जमीन है वो पेड़ के अंदर होने चाहिए यानी जंगल के अंदर होने चाहिए अब ये प्रमाण अठारह 19 तक आ चुका है पूरे देश में तो अगर हम ये 33% तक लेके जाएंगे और लेके जाने के लिए एक करोड़ लोग सोचेंगे समझना चाहिए कि भाई हमारे देश का पर्यावरण बिगड़ चुका है तो हमें एक पेड़ लगाना चाहिए अगर एक आदमी आपके जन्मदिन पे 125 करोड़ लोग अगर पेड़ लगाएंगे तो एक साल में देखो तो हमारे देश में 125 करोड़ पेड़ उग जाएंगे यानी लगाने के बाद भी उसका नॉरिशमेंट करना चाहिए उसका पालन पोषण करना चाहिए आज हम देखते हैं कि पर्यावरण दिन है पांच जून को सब लोग पेड़ लगाते हैं जून जुलाई में गवर्नमेंट है या बहुत सारे लोग लेकिन उसका जो समावेल है या उसका है उसका संगोपन संगोपन हम हम नहीं करते तो ये अगर हम करेंगे, तो, जितने उग जाएंगे, उग जाएंगे, तो साल में ये अगर करेंगे पेड़ दूसरी बात है कि अभी मैंने पंद्रह अप्रैल को सत्तावन साल मैंने पूरे किए ये अच्छा सत्तावन साल मैंने हाँ पूरे किए और सत्तावन साल पूरे करने की वजह से मैंने सत्तावन जामुन के पेड़ मैंने लगाए हैं दो गांव में थाना डिस्ट्रिक्ट में दो गांव है वहां मैं खुद गया पंद्रह अप्रैल को और खुद वहां लोगों को दिए कुछ लगाए और जुम्मे बाद में लोगों लो ने लो लगाए अगर मैंने सत्तावन जामुन के पेड़ लगाए समझो उसमें से पचास भी या चालीस भी अगर बड़े हो चुके बराबर है तो पांच दस साल के बाद लोगों को जामुन तो खाने के लिए मिलेंगे पर्यावरण का जो प्रॉब्लम है क्योंकि अगर ज्यादा पेड़ है तो ज्यादा बारिश है राजस्थान में ज्यादा पेड़ नहीं तो कम बारिश है कर्नाटक में आप जाइए वहां ज्यादा पेड़ है तो ज्यादा बारिश है तो बारिश क्यों आती है क्योंकि जब पेड़ उग जाता है तो पेड़ उगने के बाद अंदर से जमीन से पानी लेता और जो पानी यूज करने के बाद उसका इस्तेमाल करने के बाद एक्स्ट्रा जो पानी है वो हवा में छोड़ देता है दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी हम जिसे आर्द्रता कहेंगे तो बारिश के लिए क्या चाहिए कि जब बादल आते हैं तो बादल एटी ह्यूमिडिटी लाते हैं अगर लोकल ह्यूमिडिटी पेड़ की वजह से अगर पंद्रह अगर पैदा होती है है या अगर हम कर सकते हैं तो 85 बादलों की और और 15 हमारी लोकल है, पेड़ वजह से वो गई 100 और बारिश आ जाएगी तो बारिश का ये छोटा सा फॉर्मूला है तो इसीलिए हर किसान ने हर नागरिक ने अभी ये दो चार साल पूरा छोड़कर बाकी कामना तो करना चाहिए लेकिन कर, कर अगर पेड़ उगाएंगे और चालीस परसेंट तक अगर हम अगर अगर हम फॉर बढ़ाएंगे हमारा जो वन है वो बढ़ाएंगे मुझे लगता है कि पांच साल में ये हमारा प्रॉब्लम जो है हम सॉल्व कर सकते हैं दूसरी बात है कि हमारी जो है अभी जो है सिंपल होना चाहिए अभी मेरा खाना है मैं खाता हूँ खाली रोटी दाल चावल सब्जी और दूध कितना ही मेरा खाना है बराबर है अभी आजकल देखिए की जब हम सुनते है कि लोग एक भी प्राणी छोड़ते नहीं खाने का कोई साफ खाता है कोई कुत्ता खाता है कोई नीक खाता है मोस देखिए प्राणियों को भी जीने का हक हाँ है बराबर तो ये अगर प्राणी अगर हम काट देंगे तो मैंने जैसे कहा कि इन्वायरमेंट जो पर्यावरण नहीं एक इंजिन है मशीनरी है और मशीनरी का एक ऊर्जा हम निकालने लेंगे तो मशीन काम नहीं करेगी तो सेम थिंग है पर्यावरण भी एक इंजिन है अगर हम प्राणी मार देंगे समझो सांप मार दिया हमने कुत्ते मार दिए हरिण मार दिया एलिफेंट अगर जो हती मार देंगे तो क्या हो एक एक ऊर्जा हम हमारे पर्यावरण इंजिन का हम निकाल रहे तो आगे चलकर पर्यावरण नहीं चलेगा तो इसीलिए एक है कि अपना एक सिंपल रहनिमा की पर्यावरण का अगर प्राणी नहीं मारना चाहिए तो हरेक ने सोचना चाहिए कि अगर मैं नॉनवेज नहीं खाऊ तो क्या हो जाएगा हमारे प्राणी बच जाएंगे और प्राणी बचेंगे बच तो हमारा पर्यावरण जो आगे चलकर हो सकता है कि एक लेपर आ सकता है दूसरी बात है आज माइनिंग है जो पेड़ काटे जा रहे हैं अभी आप गोवा में जाइए गोवा की पूरी जमीन डिस्टर्ब हो चुकी है उध्वस्त हो चुकी है तो ये को पर हमें थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए अभी हम रास्ते बना रहे हैं बराबर है अभी कहीं पे जरूरत रोड बना रहे हैं रेलवे जहां आप अगर पेड़ को काटना है तो पेड़ काटने के पहले उस गवर्नमेंट एजेंसी ने पहले पेड़ लगाना चाहिए और थोड़ा बड़ा होने के बाद फिर पेड़ काटो आपको जो भी कंस्ट्रक्शन करना है डैम करना है जो भी आपको वो करना लेकिन ये जो रूल्स है हम आज मेंटेन नहीं करें इसलिए आज पर्यावरण का प्रॉब्लम है तो मैं आम आदमी जो हमारे देश में जी रहा है लकड़ी तो चाहिए अगर मैं खुद पेड़ नहीं लगाऊंगा आपको तो जलाने के लिए भी लकड़ी आजकल नहीं मिलेगी तो सुबह से लेकर शाम तक हमारा जीवन जो है पर्यावरण के ऊपर है हमारा चाय है हमारा नाश्ता है हमारी किताबें है मेरा वेहीकल है या ऑफिस है जो भी है मेरा बिजनेस है सब चीजें पर्यावरण के ऊपर है अगर हमारा पर्यावरण तंदुरुस्त रहेगा अच्छा रहेगा तो हमें भी जो कच्चा माल है तो मटेरियल पर्यावरण से मिल सकता है और हमारा व्यवसाय जो व्यापार है हम कर सकते हैं लेकिन आ, जो बात रही है कि आज सभी को मालूम है कि इन्वायरमेंट अभी तापमान बढ़ चुका है सभी को मालूम है वायु विकरण वा हो रहा है सभी को मालूम है पेड़ काटे जा रहे हैं सभी को लेकिन प्रैक्टिस जो करनी चाहिए ना अभी मैं अकेला हूँ तो मुझे अभी अब मेरा बदलापुर में घर है मेरा करीब स्क्वायर फीट की मेरी जगह है मैंने बीच में हजार का घर बांधा है और बाजू में बीस फीट जितनी भी जगह है मेरे पास अभी अठारह बड़े पेड़ है दो आम के हैं दो चुटू के हैं तीन नारियल के है एक आंवले का है एक सीताफल का ऐसे अठारह बड़े पेड़ अभी मैंने मेरे, मेरे जीवन में यह किया है अभी मैं राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्यक्रम सुनने को मुंबई विद्यापीठ का तो हमेशा मेरा बच्चों को जहाँ भी मेरे यूनिवर्सिटी के उनको मैं दरखास्त करता तो आप पेड़ लगाइए उनको बड़ा कीजिए ताकि हमारी आश्चर्य कितना हम गिर चुके हैं आपको समझ में आएगा मैं जब गाँव जाता हूँ तो मेरे गाँव में जब मैं बच्चा था छोटा तो मेरे गाँव से कम से कम पांच दस टम बाहर बेचने के लिए जाते थे अभी मैं मेरे गांव में जाता हूँ तो मेरे गाँव के लोग लातूर से दो चार किलो आप खरीद कर मेरे गांव में लेके आते तो ये हो गया ना, गांव से हम बाहर जाना हैं तो गांव में हम आ रहे खरीद के लोग दो किलो लेके आ रहे तो हमने पिछले पचास साल में क्या प्रगति की हमने हमने खुद को ही क्वेश्चन करना चाहिए दूसरी बात है जब मैं बाहर घूमता हूँ एक नगर डिस्ट्रिक्ट में मैं गया था गाँव में ऐसा चौड़ाई के ऊपर लोग बैठे थे और एक आदमी ने एक बच्चों को पैसा दिया भाई जाओ बिस्लर का बर्तन लेकर देखो अगर देहात में छोटे गांव में अगर लोग बीसलरी का पानी पी रहे तो हमने पिछले पचास साठ में क्या प्रगति की जहां अच्छे पानी का सोर्स होना जहां अच्छे फल का सोर्स होना गांव में अगर वहां अगर लोग बाहर से खरीद के ले के आ तो हमने पिछले पचास साठ में क्या प्रगति एक एग्जाम्पल और मैं देना चाहता हूँ कि आप गाँव में जाइए जब मेहमान आता है तो मेहमान को चाय के लिए जब चाय देते हैं तो बच्चों को पहले देते कि दस रुपए ले जाओ प्लास्टिक के का ले को। अगर तो पिछले सात साल में हमने क्या ये देखो सीरियस बात है और हर किसान उसके ऊपर देखो उसके ऊपर काम करना चाहिए अगर देखो बहुत सारे किसान है इतनी हमारे देश में जमीन है इतनी उपजाऊ जमीन है पूरी दुनिया को हम खिला खाना खिला सकते पूरी दुनिया को हम फ्रट फूल हम जो फल हम दे सकते हैं लेकिन हम काम नहीं करते जब मैं गांव जाता हूं बहुत सारे किसान लोग आदि तीन चार महीने काम होते हैं बाद में आएंगे चौड़े को बैठेंगे गप्पे लगाएंगे जाएंगे खाना खाएंगे सो जाएंगे देखो उतनी ऊर्जा उतना टाइम अगर आप खेती में दे दोगे पांच आम के पेड़ भी हर किसान उगाएगा समझो तो उसके ड्रेस जनरेशन खाती रहेगी और हजार आमदनी हो सकती है तो पर्यावरण के लिए मैं सभी का अपील करूंगा की सबसे पहली बात है एक पेड़ उगानी चाहिए जो हमारा वन है फॉरेस्ट है वो बढ़ाना चाहिए एक और आपकी जो अब या अपना जो डिमांड है हम दिन में जो भी चीजों का इस्तेमाल उसको हमको क्या करना चाहिए उसकी जो कटौती करनी चाहिए जैसे मैंने कहा अभी मैं प्रोफेसर हूँ मेरा चाली अच्छा है मेरे पास दस से बारह शर्ट के अलावा ज्यादा कुछ नहीं है क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं पचास भी खरीद सकता हूँ शर्ट सौ भी शर्ट खरीद सकता हूँ लेकिन मैं नहीं खरीदता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है एक शर्ट में अगर मैं खरीदता हूँ तो क्या होता है पटर्न बनाना पड़ता है उसके बाद स्किनिंग में जाएगा उसके बाद ब्लीचिंग होगा उसके बाद उसकी कलरिंग होगी मेहनत लगेगी हमारे देश की बिजली वहाँ लगेगी ऊर्जा लगेगी और घर में अगर मेरे पास सौ शर्ट है तो मैं टांग के रोकूंगा तो क्या होगा पर्यावरण के खिलाफ बहुत सारे महिलाएं मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा उनकी चर्चा चल देगी मेरे पास 200 सौ साड़ियां है मेरे पास 50 देखो अगर 200 सौ 50 हजार भी साड़ियां है मेरे पास शर्ट पैंट भी है तो मुझे लगता है कि हमारा पढ़ लिखने का कुछ भी मतलब नहीं है अगर मैं पढ़ लिखता हूँ तो मुझे पर्यावरण के बारे में सोचना चाहिए मेरी जो मांगे है जरूरत है मुझे क्या करना चाहिए लिमिट में रखनी चाहिए और लिमिट में रखने के बाद में बात नहीं कर रहा हूँ एक करोड़ लोगों की बात कर रहा हूं 125 करोड़ लोग सोचेंगे पानी वेस्ट नहीं करूंगा मैं एनर्जी करूंगा मैं इलेक्ट्रिसिटी करूंगा हर अगर अगर मेरे प्लेट में अगर एक आती है, तो ये चपाती की क्या है आज पढ़े लिखे लोग को मालूम नहीं है आप कहीं त्योहार में जाइए आप कहीं जिसका नामकरण होता है वहां जी किसी शादी होती है वहां लोग ऊंचे ऊंचे कपड़े पहन के आते हैं लेकिन आप देखिए सेवनटी सिक्सटी जो लोग हैं ऊंचा कपड़ा पहनने के बाद भी टायर लगाने के बाद भी ऊंचा परफ्यूम लगाने के बाद भी उनको जो हमारा खाना उसकी की खा अगर चपाती कैसे बनती है गेहूं से गेहूं कहा है पंजाब में पचास सौ किलोमीटर दूर पहले वो किसान जो है जमीन तैयार करता है एक यूनिट एनर्जी हो गई वो बीज बोलता है दो यूनिट एनर्जी उसको पानी डालता है तीन यूनिट एनर्जी उसको खाद डालता है चार यूनिट एनर्जी उसकी कटाई करता है पांच यूनिट एनर्जी अगर वो कटाई करने के बाद उसकी जो मरम्मत करता है उसके बाद वो गेहूं घर में आता है घर से तो मंडी में जाता है मंडी से हमारे बड़े शहर में आता है यानी ये है, कितनी ऊर्जा हम लगा रहे हैं अगर आखिर में गेहूं जब मेरे घर में आता है तो हम उसको बनाने के लिए कहा जाता आटा बनाने के लिए चक्की बेच जाते वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली है बिजली का इस्तेमाल करते हैं और बिजली का इस्तेमाल करने बाद आटा बनता है गेहूँ का आटा घर में आता है हम पानी डालते हैं उसकी चपाती बनाते हैं अगर एक चपाती मैं अगर फेंक दूंगा तो कम से कम नौ से दस यूनिट की एनर्जी मैंने मेरे देश की मेरे जो पर्यावरण की क्या वेस्ट कर दिए तो ये सेंसिटिविटी हर आदमी के अंदर आनी चाहिए अगर हर हाँ आदमी सोचेगा कि मैं मैं खाना नहीं फेंक दूंगा हर हाँ आदमी सोचेगा कि ये पानी मैं वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि शहर में अगर आप जब रहते हैं तो शहर में पानी कहां से आता है बड़े बड़े दूर से हमने बड़े बड़े बांध बांधे हैं डैम बांधे तो वहां से पाइप लाइन लगाकर हमारे घर में पानी आता है नल में आता है ऊपर चढ़ाने के लिए पानी हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं और वो किचन का पानी अगर एक ग्लास में, में फेंक दूंगा तो अगर हम उसके पीछे जो लागत है हमने कम से कम पांच दस करोड़ डैम बनाने के लिए है, स्टाफ है पाइपलाइन डाले अगर अगर मैं एक लीटर भी पानी मेरे घर का किचन का अगर मैं फेंक देता हूँ तो उसका किस्ता कम से कम पचास एक लीटर कीमत होगा लेकिन हम हम शासन को और जो पानी देने वाली एजेंसी को कितना देते पर फैमिली दो सौ रुपए लेकिन कम से पांच दस हजार का पानी हम हर दिन हर महीने में यूज करते मुझे के सुन रहे, तो अपनी जो, जो मांगे है जो अपनी जो आदत है जो उसको कम कर दो एक और हर दिन हर आदमी अगर हमारे देश के लिए हमारे पर्यावरण के लिए दे देगा कोई पेड़ लगाएगा उसकी नॉरिशमेंट करेगा जो भी जमता है कोई तो वेहीकल नहीं चलाएगा या नो वेहीकल डे रखेगा नहीं आज महीने में दो दिन में वेहीकल नहीं यूज करूंगा पर ये छोटी छोटी बाज से अगर हम एनर्जी का कॉन्जर्वेशन करेंगे ऊर्जा का कॉन्जर्वेशन करेंगे उसको बचाएंगे पानी को बचाएंगे खाद को बचाएंगे हमारे जो प्राणी है उसको बचाएंगे तो ये सब चीजें करने के बाद मुझे लगता है कि दस बीस साल के बाद इसका रिजल्ट हमें मिलेगा नहीं तो आगे वाली जनरेशन को फूल जो फ्रूट्स है जो फल है तो देखने के लिए भी नहीं मिलेंगे तो जोक से मैं कहूंगा कि हमने जो प्रैक्टिस शुरू की है आजकल आप कहीं घर में जाइए उनके में क्या होता है कि प्लास्टिक का केला होता है, प्लास्टिक का एक आम होता है तो मैंने हमने प्रैक्टिस शुरू कर दिया कि अगले जनरेशन में तो हमको ये दिखाना पड़ेगा बेटा इसको केला कहते थे इसको आम कहते थे तो ये सिचुएशन आने वाले जनरेशन पे आने वाले तो मैं फिर एक बार सभी सुनने वालों का सुनने के आग्रह करूँगा की हमारा जीवन है हमारा जीवन तो जा रहा है लेकिन नेक जनरेशन हमारे जो नेक जनरेशन आएगी उनके लिए भी पानी चाहिए उनके लिए भी अच्छा ऑक्सीजन चाहिए उनके लिए भी दूध चाहिए उनके लिए भी पानी अगर आपको सभी को देना है तो आज से अभी से सभी को सोचना चाहिए यस जो चीजें हैं जो मैंने बताई है अगर छोटी सी भी उसके ऊपर आप अमल करोगे तो मुझे लगता है कि पांच दस साल दस साल के बाद ही आपको रिजल्ट पता चलेगा नहीं तो ऑलवेज यू आर निग्लेक्टिंग ठीक है ना पेड़ लगाना फॉरेस्ट की जिम्मेदारी है पेड़ लगाना गवर्नमेंट अरे गवर्नमेंट में कितने लोग है लेकिन फॉरेस्ट में कितना हमारी ड्यूटी है मुझे डेली पानी चाहिए मुझे खाना चाहिए तो मेरी जरूरत है कि मुझे पेड़ लगाना चाहिए उसकी नॉरिशमेंट करना चाहिए तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं बाबू साहेब बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें बारीकी से अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए अच्छी तरह से कैसे पूरा करना है उसके ऊपर आपने बहुत ही अच्छी तरह से प्रकाश डाला जो डेली रूटीन में हम लोग जिस तरह का एक, एक्शंस करते हैं हम खाना खाते हैं हम कपड़ा पहनते हैं हम चलते हैं हम फिरने जाते हैं तो ये सारी चीज़ें जिस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें पूरी ऊर्जा को हम लोग यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो बहुत ही सुंदर एक स्टडी आपका है कि हम कैसे इसको सुलझा सकते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और कैलकुलेशन के हिसाब से आपने बताया कि 125 करोड़ भारत देश के जनसंख्या अगर 125 करोड़ लोगों ने एक ही संकल्प किया और एक पेड़ लगाया और उसको अच्छी तरह से बड़ा किया तो 125 करोड़ पेड़ लग जाएंगे और जो गैप है 33 परसेंट तक हमारा जो पर्यावरण का परसेंटेज पहुँचना है वो आसानी से कुछ समय के बाद पहुँच सकता है ये बहुत ही अच्छा सुंदर आइडिया आपने दिया है और मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूँगा हमारे सभी लिसनर्स को कि आप अगर बात समझे हो तो ज़रूर अपनी इस बात को cool. आप एक पेड़ लगाएं और दूसरों को भी पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करें और जो बातें आप अभी सुन रहे हैं उन चीज़ों को शायद नोट करके रखें नहीं तो वरना आखिरी में जिस तरह से सर ने प्रेजेंटेशन कहा कि आजकल टेबल पे जो है फ्रूट्स रखते हैं प्लास्टिक के और आने वाले पीढ़ी को शायद ऐसा ना हो कि हमें वही चीज़ दिखाना पड़े कि ये इसको ये कहते हैं ये इसको ये कहते हैं तो ये चीज़ ये नौबत ही ना आए इसके लिए हम सभी को अभी ही संकल्पबद्ध होकर काम करना होगा और बहुत ही अच्छा लग रहा है सर मैं जाते जाते कि रेडियो के माध्यम से आपको काफी लोग सुन रहे मैसेज क्या है वो मैं आपसे सुनना चाहूंगा आप सभी को बताए कि पूरे विश्व में हमारा भारत देश एक युवा देश है बहुत बड़ी मेहन पावर है हमारे पास युवा के द्वारा बहुत बड़ी एक एनर्जी है हमारे पास तो हमेशा मैं कहता हूँ युवाओं को आपकी जो ऊर्जा है ना इज इक्वल टू एडो तो एनर्जी जो हमारी अनुर्जा है ना तो अनुर्जा के साथ अनुर्जा अगर हम अच्छे काम के लिए यूज करेंगे तो अच्छा ही होता है और बुरे काम के लिए करेंगे तो बुरा ही होता है तो हमारे आज की जो युवा ऊर्जा है अगर हम अच्छे काम के लिए यूज करेंगे सब लोग जितने भी सेक्शन है पोलिटिकल सेक्शन है हमारे गवर्नमेंट तो हम अच्छा काम कर सकते हैं युवा के लिए मैं दो तीन बातें कहूंगा कि सबसे पहली बात है युवा के बारे में भी, भी, भी कहूंगा लेकिन आजकल जो एक मोबाइल का एक एडिक्शन हो चुका है युवाओं को तो मैं सब युवाओं युवाको मेरी तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा एज एल्डरली एक पेरेंट बोलकर एक एक फादर तो बोलकर मैं पिताजी बोलकर कहूंगा की मोबाइल से दूर रहना है क्योंकि ये इतना नुकसान आजकल कर रहा है कि हम देख रहे हैं मैं हर साल हजार बच्चों को पढ़ाता हूँ मेरे पास आठ डिविजन है तो हजार बच्चों को हर साल पढ़ाता हूँ तो इतना वो एडिक्शन हो चुका है मोबाइल का रास्ते पर चलते हो मोबाइल एक्सीडेंट में लोग मारे जा रहे डेली क्लास में बैठने के बाद उनकी मुंडी नीचे होते है, उनका बटन दबाना शुरू होता तो एक मैं युवाओं को कहूंगा की बेटा एक मोबाइल से एक बात दूर रहो एक दूसरी बात कही की जिसने माता पिता ने आपको जन्म दिया है ना आजकल हम देखते हैं कि थोड़ा डिफरेंस महसूस हो रहा है कि ये आप रिस्पेक्ट देना चाहिए कि सुबह शाम मम्मी डैडी को प्रणाम करके ही घर से निकलना चाहिए आजकल ये नहीं हो रहा है तो ये दूसरी बात है तीसरी बात है कि हमारे युवा का जो एक फिजिकल हमारा एक शारीरिक तंदुरुस्त हम कम हो अगर किसी के घर में किसी का ग्रैंड फादर है आजुबा मराठी के बेटे उसके पिताजी है और वो खुद है तो आप तीनों का कंपेयर करेंगे ना तो ग्रैंड फादर आप किलोमीटर पैदल जाके आता है वो पूरा घर का काम करता है लेकिन जो युवा है आजकल जो बच्चे है वो काम नहीं करे तो फिजिकल फिटनेस के लिए उन्होंने डेली एक घंटा हरेक में देना चाहिए जो युवा वर्ग है तंदुरुस्त रहना चाहिए आगे चलकर बड़ा होगा अगर वो कमाएगा पैसा भी कमाएगा अगर उसकी शहर या उसकी फिजिकल फिटनेस अच्छी है शरीर अच्छा नहीं तो उस कुछ काम का नहीं है तीसरी बात मैं कहूँगा कि पर्यावरण के बारे में आजकल का युवक जो सजग है और सजग रहना चाहिए युवाओं को मैं कहूँगा कि आपके पास जो भी ऊर्जा है अभी कॉलेज आते समय आप पैदल आइए बहुत सारे समय एक किलोमीटर कॉलेज होता है डेढ़ किलोमीटर होता है बच्चे रिक्शा करके गाड़ी लेके आते तो मैं युवाओं को कहूंगा कि पर्यावरण का अगर आपको कुछ देना है तो आज से आपका व्हीकल आपको छोड़ना है आपको आज से ही रिक्शा में आना बंद करना देखो हम जब बचपन तक छह किलोमीटर पैदल जाते थे हाईस्कूल के अगर आज वो बच्चा एक फरलांग दो फरलांगी कॉलेज और रिक्शा करके आता है तो युवा के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा की एक बात है अगर आपको पर्यावरण को अगर कुछ देना है तो आज से आपका रिक्शा और व्हीकल छूटना चाहिए दूसरी बात है आप जो भी आज आ रहे आज जो भी चीजों का इस्तेमाल करे उसको क्या करना चाहिए उसका वेस्टेज नहीं करना चाहिए अभी मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक नोटबुक है अगर मेरा एक युवा अगर कोई सी भी क्लास में अगर वो नोटबुक यूज करता है पहली सेमिस्टर है पहली सेमेस्टर में वो आधी नोटबुक लिखता है और आधी नोटबुक फेंक देता है तो फेंकना नहीं चाहिए क्योंकि जो पेज है जो पन्ना है कहां से आता है पेड़ काटने के बाद पेड़ काटते हैं तो मम्मी है, तो है, डैडी पैसा देते बीस रुपए की नोटबुक आते है तो उसकी उनको कीमत नहीं है लेकिन कीमत किसको चुकानी है पर्यावरण को चुकानी चाहिए तो युवक को कहूंगा की नोटबुक जो भी ले लोगे पूरी नोटबुक लिखनी चाहिए दूसरी बात है की पहले से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुंबई तक बच्चे एग्जाम हैं अभी मैं के लेता हूँ हमारे यहाँ टी एस आई के एग्जाम होते हैं 32 पेजेस बत्तीस पेज की आंसर बुक होती है अभी ये बत्तीस पेज के आंसर बुक में जब हम जाते हैं तो बीस परसेंट तीस परसेंट भी बच्चे पूरी बत्तीस पेज नहीं लिखते उसमें से पचास से भी ज्यादा लोग कम से कम क्या करता है? अगर हर युवा कहेगा की जाऊँगा तो पूरे के पूरे पेजेस में लिखूंगा भले में मुझे आधा घंटा कितना भी लगेगा लेकिन ये लिख दूंगा तो ये हमको पेजेस का जो वेस्टेज वो कम करना चाहिए तीसरी बात है पेन लीजिए पेन अगर है, तो पूरी इंक खत्म होने तक हमारे युवाओं ने वो पेन का इस्तेमाल करना चाहिए मैं तो कि सुबह हम जब पेस्ट लेते हैं पेस, तो पेस पेस कम से कम साठ परसेंट ऐसे लोग है सत्तर परसेंट तो मालूम नहीं की कि पेस्ट कितना लेना चाहिए तो पेस्ट कितना लेते वो ब्रश को ऊपर से नीचे ही गिर जाता है इतना पेस्ट उतना पेस्ट की जरूरत नहीं है कितना पेस्ट लगाना चाहिए वन फोर्थर ब्रश, ब्रश ब्रश पर एक चतुर्थ तो पेस्ट विस्ट किया तो क्या का चुका? एक करोड़ करोड़ भी हमने लिया लिए बर्बाद करते है तो कितना पेस्ट हम हर दिन बर्बाद करते हैं तो ये युवाओं को मैं कहूंगा की सुबह जब पेस्ट लेते हो तो जाना है मुझे इतना पेस्ट चाहिए सुबह हम खाना खाते है चाय पीते है ये युवा वर्ग तो अगर पर्यावरण को देना चाहिए तो तो एक तो जन्मदिन के दिन हमें उनका अगर जो हेल्थ खराब करने की वजह से पांच सौ रुपए के चार पेड़ ले लो आपके दोस्त के खेती पर जाइए लगाए स्कूल में जाइए कहीं भी जगह वहां पर लगाइए उसमें चार भी पेड़ बढ़ जाएंगे तो मुझे लगता है ये देश के प्रति एक प्रति एक कुछ, कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन हो सकता है। सर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया हमारे युवा साथियों को और आशा करता हूँ हमारे युवा साथी भी खुश हो, हो रहे खुश हो रहे होंगे की हमें क्या करना है वो बहुत ही स्पष्ट रूप से डॉक्टर बाबा साहेब सर ने बताया है और मैं आशा करता हूँ की आप इन सभी चीजों को आज ही से लागू करें और बहुत ही अच्छा सिंपल हमारे जीवन में जो डेली रूटीन में आने वाली चीज़ें हैं सवेरे आप ब्रश करते हैं तो पेस्ट आपको कितना लेना चाहिए वन फोर्थ ब्रश का लेना चाहिए अगर ज़्यादा लेते हैं तो वो अनयूज हो जाता है मना कोई मतलब नहीं रहता है और प्लस आप प्रकृति के कहीं ना कहीं उन चीज़ों को वेस्ट हो रहा है उन चीज़ों को ऐसा नहीं करना चाहिए ज़रूरत के अनुसार हमें इस्तेमाल करना है और जो चीज़ें हम बचाते हैं वो किसी और को भी काम में आएगा इसीलिए हमें अपनी ज़रूरत के अनुसार उन चीज़ों को यूज़ करना है उसका नॉलेज नहीं है तो हमारे बाबा साहेब सदाशिव जैसे सर हैं उनसे हम लोग बात करके उन चीज़ों को समझ सकते हैं नॉलेज गेन करके हम प्रैक्टिकल अपने लाइफ में उसको यूज़ कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सर आपसे बात करके मैं चाहूंगा कि आगे भी हम लोग इस तरह के और एपिसोड आपसे रिकॉर्ड करना चाहेंगे और आज के लिए बस इतना ही और जाते जाते मैं कहूँगा कि रेडियो के माध्यम से हम लोग गीत संगीत भी सुनाते हैं तो एक गीत जो आपको बहुत अच्छा लगता है जाते जाते थोड़ा सा गुनगुनाइए और क्यों अच्छा लगता है वो गीत उसके बारे में बताइए गीत तो पुराने बहुत सारे अच्छे है लेकिन वो मेरे मेरे देश की धरती सोना उंगले ये मुझे पसंद है और हो सकता है कि हमारे युवाओं को और ये सभी को प्रेरणा दे सकता है। बाबा साहब जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बारे में बताने के लिए और पर्यावरण की जो बारीकी से जो बातें बताई वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोता भी इसे अब जितनी बातें आपने सुनी हैं, शायद बहुत सारी बातें आपने सुनी लेकिन कुछ एक बातें जो आपकी आदतों के अनुसार है और आप जो कर सकते हैं उसे जरूर करें ये मैं अपने अंतकरण से आपसे विनंती करता हूँ और हमारे साथ समय की मांग इस कार्यक्रम में बाबा साहब सदाशिव जुड़े और अपने दिल की बातें और पर्यावरण से बहुत सारी बातें पर्यावरण से जुड़ी बातें उन्होंने बताई हैं इसलिए उनका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार आज के इस विशेष समय की मांग कार्यक्रम में बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुवन के साथ आप सुना है रेडियो मधुन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मस्कर रहो छोते चुछ हैं